करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एवं खास हमारी युवा मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं हम लोग इस प्रोग्राम में ख़ास हमारी युवाओं को ध्यान में रखते हैं उनके करियर के बारे में बातें करते हैं और हर बार हम कुछ नई चीज़ें सुनाने की कोशिश करते हैं हर बार एक नए ट्रेड के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं तो आज भी हम लोग किसी एक नए ट्रेड के बारे में बात करेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार ट्रेड है जो कैटरिंग की बात हम लोग आज करेंगे करियर इन कैटरिंग में करियर इन कैटरिंग बिजनेस की बात अगर करें तो आप सभी सोच रहे होंगे कि इसमें हमारे लिए क्या चीज़ हो सकती हैं और इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए नेमपाल भाई हमारे साथ हैं नैमपाल सिंह जी जो आठ दस साल से इन्हीं चीज़ों को कर रहे हैं और इन्होंने अपना जो बिजनेस है उसका नाम रखा है सातवें कैटर्स तो आइए कैटरिंग बिजनेस कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे सबसे पहले नेमपाल सिंह का बहुत बहुत स्वागत है जी थैंक यू अच्छा नेमपाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो हमारे युवा साथियों को आप अपने बारे में बताइए जी नमस्कार दोस्तों मेरे नाम नेमपाल सिंह है और मैं तहसील चंदौसी ग्राम बिरनी तहसील चंदौसी डिस्ट्रिक्ट संभल का रहने वाला हूं जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है और दोस्तों मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कैटरिंग uh, का बिज़नेस स्टार्ट किया था दहली में जो कि बदरपुर में है तो उस, उसके बाद मुझे धीरे धीरे अनुभव होता गया और मैं अभी काफ़ी संतुष्ट हूँ इस बिज़नेस से और मैं सभी युवा भाई भाई या बहनों के लिए किसी भी वर्ग के लोगों के लिए ये सलाह देना चाहता हूं कि यदि कैटरिंग का बिज़नेस करें तो वो बेहटर रहेगा और किस तरीके से करें वो हम आपके लिए आज नए नहीं डिफरेंट डिफरेंट तरीके बताएंगे उसमें और कोई नई चीज़ें हमसे जानने के लिए आप बने रहेंगे नेमपाल जी जैसे कि आपने कहा कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद कैटरिंग बिजनेस शुरू किया तो एक्चुअली मैं कैटरिंग बिजनेस है क्या ये ये सर ये कैटरिंग का काम मतलब जैसे आपके यहाँ कोई फंक्शन है शादी है पार्टी है कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसकी भोजन की जो व्यवस्था होती है वो कैटर करती है यदि आपके पास कोई प्रोग्राम है तो आप केवल हमें फोन कीजिए कि निपल जी हमारे पास इतने लोग आएंगे आप उनका आप व्यवस्था कीजिए भोजन का आपने हमें फोन कर दिया और आप निश्चिंत हो गए एकदम निश्चिंत हो करके तो वो बाकी सारा काम हमारा है फिर हमारे पास तीन सौ रूपये पर प्लेट से लेकर पाँच हजार पर प्लेट तक का खाना रहता है अच्छा हाँ जी तो उसमें आप वो डिसाइड कर देंगे हमें इतने रुपये पर प्लेट तक का वैसा भोजन चाहिए बाकी आप फोन किए और आप निश्चिंत हो गए हाँ। बाकी काम सब हमारा है कैसे ऑर्गेनाइज करना है पूरा हमारा जिम्मेदारी रहता है हाँ। आपको प्लेस बता देना है कि यहाँ हमें दावत खिला है हाँ। बाकी घर में जा कर के आप सो जा रहा है हाँ। <laughs> उसके बाद जिम्मेदारी हमारी है कि हमें करना क्या हाँ। है न कैसे में करते चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कैटरिंग क्या होता है यानी जो भी फंक्शन होते हैं पार्टीज होते हैं उसमें जो खाने की व्यवस्था है वो सारी चीजें कैटरिंग वाले करते हैं तो अब जैसे कि हम लोग इन चीज़ों को करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो सीखना पड़ेगा हमें <laughs> जी जी तो इन चीज़ों को आपने कैसे सीखा और कैसे आपका अनुभव बढ़ा उसके बारे में बताइए देखिए मैं स्टार्टिंग में ग्रेजुएशन करने के बाद मेरठ आया वहाँ एक हमारी मित्र है तो वो काफ़ी समय से कैटरिंग का काम करते हैं तो हम उनके पास रहे उनके पास मैनेजर्स भी हैं और काफ़ी बड़ा उनका काम है दिल्ली बरेली अलीगढ़ लखनऊ जैसे इस समय हमारा चल रहा है वैसे उनका भी चलता था और चल अब भी चल रहा है उनका तो एक्चुअली क्या है हम घर से आ गए थे उनके पास कुछ समय रहने के लिए तो उस समय उनका काम बहुत चल रहा था तो उन्होंने कहा निम्पल जी थोड़ा हमारा हाथ बटाएंगे आप थोड़ा देखभाल कर लेंगे फील्ड में तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा तो मैंने कहा जी बिल्कुल ऑफकोर्स तो हम उनके साथ लगे और हमें वहाँ से काफ़ी अनुभव प्राप्त हुआ और उनका जो बेनिफिट था उन्होंने हमें भी काफ़ी उससे बेनिफिट दिया और काफ़ी रेस्पेक्टेबल पर्सन है वो भी तो हमें भी काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं तो क्या होता है हमें तो उससे पहले नहीं मालूम था उन उनके वो उनसे जुड़ने के बाद उनके पास आ जाने के बाद रहने के बाद साथ और उनका जो कारोबार है उसमें हाथ बटाने के साथ साथ हम भी उसमें नॉलेजफुल हो गए हमें भी काफ़ी चीज़ें बनाने का अनुभव हो गया तो और हमने सोचा कि ये जो बिजनेस है वो बेहतर रहेगा खोल लिया जाए तो हमने प्रयास किया एक दो साल बाद हमने वो बिज़नेस स्टार्ट कर दिया और हमारा जो है एम ए भी कंप्लीट हो चुका था फिर तो हमने दिल्ली में बदरपुर बॉर्डर में ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया अभी हमारा दिल्ली बरेली अलीगढ़ लखनऊ हर जगह में डब्लू डब्ल्यू सातविक कैटर्स डॉट हमारी वेबसाइट है गूगल में और ऑनलाइन कैटर का बिज़नेस चलता है और हमारे पास जितने रिक्वायरमेंट के अनुसार वर्कर्स काम करती है जैसे सौ दो सौ पाँच वर्कर्स जैसे दस हजार बीस हजार लोगों की दावत हो तो उसी हिसाब से एक आधार हजार तो वर्कर्स भी आते, है, जो और, और आते हैं जो कि साउथ इंडियन चाइनीज इटालियन मलेशियन नॉर्थ इंडियन कंटेनर फूड बेकरी कन्फेक्शनरी और चलिए नेमपाल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और हमारे सब अभी सुनने वाले सभी युवा साथियों को भी लग रहा होगा की कैटरिंग बिजनेस अच्छा है और कैसे कर सकते हैं तो इसकी शुरुआत हम लोग कैसे कर सकते हैं कितनी लागत लगती है इसकी लागत लगाने के लिए तो सर ये तो बहुत सस्ते में शुरू कर सकते हैं जैसे हम एक लाख या चालीस पचास हज़ार रुपये तक का हम बारदाना यदि अपने पास ख़रीद लें तो तो भी हमारा स्टार्ट कर सकती हैं यदि हमारे अंदर माइंड है तो क्योंकि हमारा जो होता है वो पार्टी से फिफ्टी पहले जमा कर लिया जाता है यदि आपके पास कोई शादी या फंक्शन है तो आप हमारे पास आएँगे तो यदि हम आप कैटरिंग कराएंगे तो उसमें सब कुछ हमारा रहेगा आपका कुछ भी नहीं होगा प्लेट वगैरह चम्मच और जो भी मटेरियल होगा किराने का सामान तक सब कुछ हमारा होगा तो क्या होता है पार्टी से 50% एडवांस ले लिया जाता है और जो बाकी बचत का वैसा होता है 50% परसेंट वो हम पार्टी से पार्टी ख़त्म हो जाने के बाद ले लेना होता है तो इसमें फिफ्टी की हम बचत कर सकते हैं यदि हम अनुभवी हैं तब यदि हम अनुभवी नहीं हैं तो इसमें हम माथ खा सकते हैं तो इसके लिए हमें दोस्तों एक्सपीरियंस की ज़रूरत है वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अच्छा आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चीज़ें हैं लेकिन इसमें फिर भी आ, कहा जाता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं एक आ, आ, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि आप किस तरह से उसका एक्सपीरियंस आपके पास हो तो आसान होता है एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको सीखना पड़ेगा और थोड़ा सा समझना पड़ेगा और हर चीज़ के लिए एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है जितना आप एक्सपीरियंस पर्सन बनते हैं उतना आपको सफलता अधिक मिलती है और जैसे कि हमारे साथ नेमपाल जी हैं जो सात्विक नाम से इस बिज़नेस को चलाते हैं तो शुरुआत में आपने इसको कैसे शुरू किया फिर कहीं नुकसान क्योंकि बिज़नेस है ना कभी नुकसान होता, कभी होता है कभी फ़ायदा होता है ऐसी चीज़ें होती हैं तो क्या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपका है देखिए नुकसान तो जब ही हो सकता है सर जैसे यदि फर्स्ट थर्ड पार्टी हमें यदि पैसा नहीं देती है पार्टी जैसे हम एडवांस ले लेते हैं फिफ्टी परसेंट उसमें क्या होता है हमारा खर्चा हमारी लेबर का खर्चा और हमारी बारदाने का खर्चा वो सब कुछ निकल आता है किराया तक मतलब उसमें निकल आता है हमारा बाकी जो हमारी बचत का है वो यदि पार्टी नहीं देती है तो हमें लॉस हो सकता है अन्यथा हमें लॉस होने का कोई मतलब नहीं है बेनिफिट ही बेनिफिट है अच्छा अच्छा हाँ जी तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो हम पेमेंट रोकते हैं बाकी सभी दे देते हैं उनको पता है कि खाने पीने का पैसा कभी रोकना नहीं चाहिए बाकी जो हमारी मेहनत का जो बनता है वो सोचते हैं इन लोगों ने मेहनत की है और इतने अच्छे से जो फैसिलिटीज़ देते हैं ये लोग ना हमारे पास हर चीज़ों की बायरलेस सिस्टम वगैरह हर वेबसाइट में भी देख सकते हैं काफ़ी काफ़ी अच्छे अच्छे काउंटर्स होते हैं साउथ इंडियन के अलग होते हैं चाइनीज़ अलग होते हैं और इटालियन बेकरी कन्फेक्शनरी हर चीज़ के बड़े बड़े राजस्थानी गुजराती मराठी नेपाली हर तरीके के खाने होते हैं फ्रूट स्टॉल होता है जूस का स्टॉल होता है दूध का होता है कॉफ़ी का होता है काफ़ी बड़े से बड़ा प्रोग्राम करते हैं हम छोटा से छोटा करते हैं तो प्रोग्राम पे डिपेंड करता है बेनीफिट यदि हम एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं जैसे हमने दस आदमियों का दस लोगों की द, यदि दावत की तो उसमें हम चार पाँच लाख रुपये एक ही या दो दिन में कमा सकते हैं अच्छा अच्छा हाँ जी बस वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास एक्सपीरियंस अनुभव कितना है उसका और हम कैसे मेंटेन करते हैं कितना पैसा बताते हैं कितने रुपए पर प्लेट हम लेते हैं वो चीज़ हमें सीखनी होगी हम्म हम्म चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारी युवा साथी जो इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और करियर के बारे में सोच रहे हैं तो करियर में काफ़ी चीज़ें होती हैं कि एक तो हम लोग पढ़ाई करके किसी ऑफिस या फिर कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं आप इस तरह का बिज़नेस भी कर सकते हैं और भी बिज़नेस आप कर सकते हैं लेकिन बशर्त यही है कि उन चीज़ों को करने के लिए आपका फोकस क्लियर हो आपका एम क्लियर हो आपको मेहनत करना है बीसों नकमों का जरूर तभी आपको सफलता मिलता है तो चलिए आगे और भी बहुत सारी बातें हम लोग हमारे युवा साथियों के लिए नेपाल से युवा साथियों के लिए कुछ बातें नेमपाल जी से सुनेंगे लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा आप समय है हैं रिडमद 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कर आते रहो का अलबेलों का मतदानो का इस देश यारों इस देश यारों क्या कहना ये देश है दुनिया का गहना रों की यह भोली शक्लें हीरो की यह गाते हैं राजझे यहां गाते है मस्ती में मचती है धूमे बस्ती में झूलों की राहों में कतारे फूलों की यहाँ हंसता सावन यहाँ है सावन बालों में खिलती है कलियां गालों में दंगल शोक जवानों के कहीं कर तब तीर कमानों के यह नित नित मेले यह नित नित मेले सजते हैं नित ढोल और ताशे बजते हैं डार हैं हम दुश्मन के लिए तलवार हैं हम मैदान में अगर हम मैदान में अगर हम हट जाएं मुश्किल है कि पीछे हट जाएं नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और ख़ास हमारी युवा साथियों के लिए एक करियर का नया जो हम लोग ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं करियर इन कैटरिंग के बारे में नेमपाल जी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और ख़ुद भी बिजनेस कर रहे हैं और अभी मैं चाहूँगा जैसे खाने पीने की बात आती है तो ख़ास जो खाना है जैसे कि कम खाएँ और ज़्यादा एनर्जी मिले ऐसी कोई बात हो तो ज़रूर बताइए क्योंकि आप काफ़ी समय से इस फील्ड में काम कर रहे हैं देखिए यदि गाजर का हलवा यदि हम लेते हैं तो उसमें 300 कैलोरीज कैलोरीज मिलती है 250 ग्राम का गाजर का हलवा और यदि हम शाही पनीर लेते हैं तो उसमें भी 250 या 290 कैलोरीज मिल जाती हैं तो ये कम यदि 250 ग्राम पनीर हम हमारे शरीर के लिए जो है पूरे दिन में 2000 कैलोरीज की आवश्यकता होती है उसमें क्या है हम जो कम कैलोरीज वाली चीज़ें ज़्यादा खा लेते हैं और हमें उतनी कैलोरी नहीं, नहीं मिल पाती तो हमारा शरीर जो है वीकनेस फील करता है और हम जो है दुबले पतले होते चले जाते हैं यदि हम इन चीज़ों को और हम जो है तली होने चीज़ें कम खा करके और यदि हम जो है अत्यधिक पौष्टिक चीज़ें खाएं तो हमारा शरीर भी हेल्दी रहेगा और हम स्वस्थ रहेंगे लंबे समय तक <laughs> जैसे कि हमारे खाने की बात आती है तो अलग अलग थालियों के बारे में जैसे आपने शुरुआत में भी जिक्र किया तो किस तरह का जो भोजन शैली है आप खास करके किसी बड़े आयोजन के बारे में बताइए अपना एक्सपीरियंस कोई बड़ा आयोजन आपने किया हो बड़ा ऑर्डर आपने किया होगा उसके बारे में बताइए हाँ जी गुड़गांव में एक मारुति सुजू की कंपनी है वहाँ अभी वो एक उसकी ब्रांच नोएडा में है वहाँ पर अभी हमने किया था मतलब चौदह का, का काम पिछले मंथ तो वहाँ पर क्या है हमारा साउथ इंडियन का लगा हुआ था चार पांच भटिया और चाट लगी हुई थी काफ़ी उन लोगों का लंच था हमारे पास तो उन्होंने प्लेट्स के हिसाब से किया हुआ था साउथ इंडियन चालीस रुपए प्लेट था और डोसा पचास रुपए प्लेट था और चाट वगैरह अन्य अन्य डिफरेंट प्राइस थे सबके तो वो काफ़ी बड़ा हमारा अनुभव रहा था <laughs> और वो भी काफ़ी खुश रहे वो कह रहे कह रहे थे कि ये निम्पाल जी आपको एक अपॉर्चुनिटी और देंगे क्योंकि आपका जो भोजन है वो काफ़ी टेस्टी था उसमें हमारा शाही पनीर मटर पनीर और भी कई बहुत सारे व्यंजन जो ज़्यादा पौष्टिक थे वो हमने बनाकर उन्हें अवेलेबल कराए थे चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और हमारे युवा साथी अगर इन चीज़ों को करना चाहे तो मेन क्या होता है कि कोई भी बिजनेस करना चाहे या कोई भी नौकरी भी करते हैं तो जैसे कि करियर हमको बनाना है तो अगर इस फील्ड में जाना हो तो युवाओं को क्या चीज़ों का ध्यान रखना है किस तरह की बातें वो इन चीज़ों को अटेंशन दें यदि युवा फील्ड को इस फील्ड में आना चाहती हैं तो थोड़ा एजुकेटेड भी होना आवश्यक है कम से कम ट्वेल्थ तो होना चाहिए हाँ क्योंकि उन्हें पढ़ना लिखना अच्छे से आना चाहिए और पार्टी के साथ बात करना और हर चीज़ उन्हें आना चाहिए लिखना पढ़ना और हिसाब वगैरह रखना कि हमें कितना बेनिफिट हो सकता है यदि हम तीन सौ पर प्लेट में यदि हम छः सब्जियों की जगह आठ या दस सब्ज़ी देते दे हैं तो हमारा लॉस हो जाएगा <laughs> यदि हम पाँच या चार या तीन देते हैं तो हमारा लॉस नहीं होगा चार सब्जियां देते हैं हम बेहटर वाली और हम यदि हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि हम छः या आठ भी सब्जियाँ दे दें दे, वो अपने हिसाब की देंगे तो हमें लॉस नहीं होगा हमें यह भी एक्सपीरियंस जैसे आलू मटर होगी आलू गाजर होगी मिक्स वेज हो गया और भी चीज़ें पुलाव हो गया रायता हो गया गुलाब जामन हो गए और भी काफ़ी सारे डिफरेंट गुम गोलगप्पे वगैरह हो गए वो चीज़ें हम दे देंगे तो हमें लॉस नहीं होगा यदि हम वो उनको दें कि शाही पनीर मटर पनीर काजू मटर मकाना ऐसी चीज़ें यदि हम आठ दस उनको दे दें तो हमारा लॉस हो जाएगा तो हमें वो उन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारा लॉस भी ना हो और हमारा काम हो जाए ठीक से उन चीज़ों को देखना है जी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे युवा साथी जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं अगर आप कैटरिंग बिजनेस करना चाहते हैं इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जैसे कि नेमपाल जी बता रहे थे कि आप किस तरह से पार्टी से बात करते हैं और आपका जो है शिक्षा बहुत ज़रूरी है पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है आप बारहवीं तक अगर पढ़ते हैं तो आपके पास कुछ कैलकुलेशन भी आना ज़रूरी है क्योंकि कितना आपका खर्चा है और कितना आप बेनिफिट चाहना लेना चाहते हैं और पार्टी किस तरह से आपको राज़ी करना है पार्टी किस तरह की बातें चाहती हैं तो उनको उस हिसाब से उन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करना ये एक टेक्निकली चीज़ें होती हैं और एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात आती है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए तब जाके ये चीज़ें जो है बहुत ही अच्छा सुचारू रूप से आप कर पाएंगे और बिजनेस में हमेशा कम्युनिकेशन आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो किसी भी व्यक्ति से जब आप बात करते हैं इस विषय को लेकर तो उसमें ये चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली बात है तो आइए जाते जाते मैं कहूंगा हमारी युवा साथियों के लिए नेमपाल भाई आप लिखते भी हैं काफ़ी समय से आप कुछ लिख रहे हैं तो हमारी युवा साथियों के लिए आपने जो लिखा है उसके बारे में बताइए मैं युवा साथियों के लिए बस यही कहना चाहता हूं कि यदि हमारा जो भविष्य है वो युवाओं की एक हाथ में समझ लीजिए कि आने वाला कल हमारे युवाओं के हाथ में ही होता है यदि युवा चाहे तो संसार परिवर्तन कर सकता है युवा जैसे सामाजिक परिवर्तन है युवाओं की क्या भूमिका है उसके विषय पर हम कुछ चर्चा करेंगे हमारा भारतीय समाज युवाओं के कारण निगेटिविटी की ओर बढ़ता जा रहा है उसका कारण क्या है युवा शक्ति संसार की वो शक्ति है यदि युवा स्वयं को सकारात्मकता की ओर परिवर्तित कर ले करके परिवर्तित कर ले तो संसार को स्वर्ग बनते देर नहीं लगेगी यदि युवा परिवर्तित कर ले तो युवा के कारण ही निगेटिविटी फैलती जा रही है क्योंकि आजकल मोबाइल इंटरनेट वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो है निगेटिव बनती जा रही है जो कि युवा भाई बहन यूज़ करते हैं आजकल और हमें क्या करना होगा ये जैसे हम हमसे जो बड़े हैं तो यदि युवा परिवर्तित होगा तो वो तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे क्योंकि सोचेंगे ये हमसे छोटे होते भी इतने श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं ये युवा हैं तो बड़े एकदम अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करेंगे कि युवा होते हुए इतने गुणवान हैं और श्रेष्ठ हैं और इतने अच्छे कार्य करते हैं इनका सब सम्मान करते हैं हमारा कोई नहीं करता और हमें परिवर्तन होने की ज़रूरत है तो वो तो जल्द ही परिवर्तन हो जाएंगे इसलिए मेरा ये विचार है कि यदि युवा परिवर्तित हो जाए तो एकदम समाज एक नया समाज कहिलाएगा तुरंत परिवर्तन हो जाएगा ये हमारा मानना है चलिए नेमपाल जी बात ही अच्छी बात आपने बताएँ युवा साथियों को आप ध्यान में रखते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया कि किस तरह से युवा अगर स्वयं में बदलाव लाए और सकारात्मक दृष्टिकोण को अपने जीवन में अपनाकर आगे बढ़े तो बहुत जल्दी जो है विश्व में एक नया बदलाव आएगा ये आपका मानना है बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया और साथ ही साथ करियर एंड कैटरिंग के बारे में हमारे युवा साथियों के लिए एक नई चीज़ आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी नए युवा साथियों के लिए करियर के बारे में अगर सोच रहे हैं तो इस तरह का भी करियर आप कर सकते हैं अगर आपको खाना बनाने का शौक़ है मार्केटिंग का शौक है या फिर आप शादी पार्टी अरेंजमेंट करना चाहते हैं इस तरह की शौकीन वाले हमारे युवा साथी हैं तो इस फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं और अच्छा काम भी कर सकते हैं अच्छा कमा भी सकते हैं लेकिन यही बात है कि आपका कैलकुलेशन आपका कम्युनिकेशन ये दोनों चीज़ें जो हैं डबल सी अच्छा हो तो फिर आपका जीवन भी अच्छा होगा आपका करियर भी ब्राइट बनेगा नेमपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और जाते जाते मैं कहूँगा हमारे जो विद्यार्थी मित्र है उनके लिए एक मैसेज के तौर पर क्या बताना चाहेंगे देखिए मैं तो मैसेज भी मैसेज यही देना चाहूँगा कि ये नकारात्मकता की ओर ना जाकर के युवा शक्ति के लिए सकारात्मकता की ओर ही बढ़ना चाहिए दूसरा पहलू यह है कि यदि हमें शरीर निर्वाह अर्थ कुछ न कुछ सोचना चाहिए लेकिन हमें व्यर्थ नहीं सोचना चाहिए यदि हम व्यर्थ सोचते हैं उसका हमारे शरीर पर भी अधिक प्रभाव पड़ता है और जो वातावरण है वो भी निगेटिव होता है तो हमें पॉजिटिव सोचना है और कम सोचना है जो सोचना है वो श्रेष्ठ सोचना है उस पर ही कार्य कर रहा है तब तो हमारा युवा शक्ति ज़्यादा सफलता प्राप्त करेगा और जो है अपना भविष्य उज्जवल बना सकेगा अपने माता पिता और बड़े गुरुजनों का रेस्पेक्ट करना है और जो सही समझ देते हैं उनका जो संग करना है उनके साथ रहना उनकी बात माननी है और जो गलत संग है उससे अपना बचाव रखना ताकि हम निगेटिव ना बने और क्योंकि निगेटिव निगेटिव बनाने वाले आजकल नाइन्टी परसेंट हैं और दस परसेंट लोग पॉजिटिव हैं इस समाज को बदलने के लिए युवा शक्ति को पहले बदलना होगा यही मेरा मैसेज है शुक्रिया चलिए नेमपाल जी बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया कि किस तरह से आप हमारे युवा साथी को रहना चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए सकारात्मक विचारों के साथ सकारात्मक लोगों के साथ मिलते जुलते अपना जीवन को आगे बढ़ाना है तो बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं कहूँगा करियर ऑप्शन कार्यक्रम में बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर इसी तरह की तब तक आप बने रही रेडियो मधुबन के साथ और अपने करियर में आगे बढ़े ब्राइट आपका फ्यूचर हो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और नेमपाल सिंह जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार